प्रश्नोत्तर दीप माला दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा मन को जितना समझाएं उतना ही वह ज्यादा चंचल होता है कृपया इस विषय में कुछ सुझाव दीजिए समाधान यदि मन समझाने पर भी नहीं समझता है तो उसकी उपेक्षा कर दो वह जो चिंतन करे करता रहे आप मात्र देखते रहो उसमें बहो मत तो वह धीरे धीरे कमजोर होकर स्थिर हो जाएगा समस्या बस यही है कि मन का हम स्वयं ही समर्थन कर देते हैं तो उसका बल बढ़ा हुआ सा लगता है जिज्ञासा कोई संकल्प करने के पश्चात किसी कारणवश वह टूट जाए तो क्या प्रायश्चित करना चाहिए समाधान प्रथम तो उस व्यक्ति को अंदर से खेद होना चाहिए कि क्या करें मुझे संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए था पर मैं कमज़ोर पड़ गया अब पुनः दृढ़ निश्चय होकर उस संकल्प को पूर्ण करें पर एक बात ध्यान रखें यह शुभ संकल्प के लिए समझना चाहिए यदि कोई संकल्प किसी का अनुष्ठ करने वाला हो तो उसके लिए पुनः प्रयास नहीं करना चाहिए यदि वह पूर्ण नहीं हुआ तो भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए जिज्ञासा किसी के द्वारा कोई अपराध हो जाए तो उसे क्या प्रायश्चित करना चाहिए समाधान प्रथम तो यह विचार करना पड़ेगा कि अपराध किस कोटि का है कुछ अपराध तो जघन्य होते हैं उनका प्रायश्चित विशेष रूप से किसी विद्वान के द्वारा जान कर करना चाहिए पर सामान्य रूप से व्यवहार में कुछ छोटे बड़े अपराध होते रहते हैं उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है पहला शरीर के द्वारा होने वाला अपराध दूसरा वाणी के द्वारा होने वाला अपराध तथा तीसरा मन के द्वारा होने वाला अपराध है। शरीर के द्वारा अपराध हो जाए तो उपवास रखना चाहिए इस प्रकार एक दिन दो दिन अथवा इससे भी अधिक उपवास रखकर शरीर को दंडित करना चाहिए वाणी के द्वारा कोई अपराध हो जाए तो मौन रहकर दस हजार एक लाख या इससे भी अधिक की संख्या में जप करें मन के द्वारा यदि कोई अपराध हो जाए तो एक स्थान पर बैठ कर, प्राणायाम करे क्योंकि मन प्राण से संबंध रखता है मन तो आपके वश में है नहीं इसलिए प्राणायाम के द्वारा ही मन को दंडित किया जा सकता है इस प्रकार यदि कोई साधक प्रायश्चित करता है तो धीरे धीरे उसकी अपराध करने की वह आदत आदर्शील हो जाएगी सत्यन लभ्य तपसा शेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम अंत शरीर ज्योतिर्वयो ही शुभ्रो य पश्यते क्षणदोषा मुंडकोपन